ध्यान और आध्यात्मिक जीवन आध्यात्मिक जीवन में काम की समस्या अविवाहितों के लिए देश इन सारे कामुक लोगों के कारण जिनसे तुम्हारी प्रतिदिन भेंट होती है तुम्हारे आध्यात्मिक जीवन को तीव्रतर बनाना बहुत कठिन हो जाता है सभी खतरनाक क्षेत्रों से तथा ऐसे स्वतंत्र लोगों से दूर रहो जो अपनी स्वतंत्रता का गर्व करते हैं लेकिन जो निरी गुलामी के अतिरिक्त और कुछ नहीं है यदि तुम्हें अपने ही लिंग के शुद्ध व्यक्ति न मिले तो सभी के संग से दूर रहो और एकमात्र भगवान के संग में रहो अविवाहित लोगों के लिए मुक्ति का यही एकमात्र मार्ग है काम तथा कामुक विषयों की चर्चा कभी न करो किसी भी कामुक चित्र को न देखो इन विषयों के उपन्यास अथवा कहानियां मत पढ़ो काम से संबंधित नाटक मत देखो जब तक तुम्हारे भीतर द्वंद्व चल रहा है तब तक बाह्य कामुक उत्तेजना से दूर रहो साधना काल में कोई भी कामोत्तेजक पुस्तक नहीं पढ़नी चाहिए या ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कामोत्तेजना हो ऐसा न करने पर हम उच्च साधना के लिए आवश्यक पवित्रता अर्जित कभी नहीं कर सकेंगे तथा आगे या पीछे अवश्य कष्ट पाएंगे तब फिर हमारी स्वतंत्रता अथवा निर्भयता नहीं रहेगी तब हम पूर्ण मानव के स्तर तक उठ नहीं सकेंगे और सदा न्यूनाधिक विकसित के युक्त पशु ही बने रहेंगे आजन्म ब्रह्मचर्य पालन के इच्छुक अविवाहित स्त्री पुरुषों के लिए एक ईसाई सन्यासी के जीवन की निम्नोक्त घटना को याद रखना श्रेयस्कर होगा यह बहुत शिक्षा है एक दिन उसने एक सन्यासी साथी पर यह आरोप लगाया कि उसने एक महिला के साथ हाथ मिलाया है उसे सन्यासी सभा के समक्ष पेश किया गया उस साधु ने यह दलील दी कि उस महिला की अच्छी ख्याति है तथा वह बहुत पवित्र और भक्तिमती है लेकिन सन्यासी सभा के अध्यक्ष महान सन्यासी ने उसे स्पष्ट रूप से कहा वर्षा निश्चय ही शुभ है पृथ्वी भी शुभ है लेकिन उनके मिलने से जो कीचड़ बनता है वह अच्छा नहीं है इसी तरह स्त्री और पुरुष के हाथ अच्छे हैं लेकिन उन्हें असावधानी पूर्वक मिलाने से बुरे विचार और भावनाएं पैदा हो सकती है ब्रह्मचारी इस कहानी से बहुत शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं सदा विषय के मूल में जाना सीखो और किसी कार्य अथवा विचार की प्रथम ऊपरी धारणा पर ही मत रुको इस विषय में कोई प्राच्य या पाश्चात्य नहीं है तुम प्राच्यवासी हो या पाश्चात्यवासी तुम्हें विपरीत लिंग के लोगों से मिलने जुलने में सावधान रहना चाहिए विवाहित लोगों को भी इस विषय में सावधान होना चाहिए हिंदू शास्त्रों ने गृहस्थों के लिए यह विधान बताया है कि वे अपनी पत्नी के अतिरिक्त सभी स्त्रियों को माता के समान देखें। तुलसीदास की एक प्रसिद्ध उक्ति है सत्यवचिन अधीनता पर स्त्री मात समान इनसे यदि हरि ना मिले तुलसी झूठ जबान सत्य के कभी भयभीत मत हो सत्य से कभी भयभीत मत हो भले ही सत्य का अर्थ मृत्यु ही क्यों न हो यदि सत्य तुम्हारा हृदय विदीर्ण कर दे तो कोई बात नहीं यदि सत्य दूसरों का हृदय विदीर्ण कर दे तो भी कोई बात नहीं सत्य मिथ्या प्रतीतियों से अधिक शक्तिशाली और श्रेयस्कर है सत्य के लिए अपने हृदय को टूटने दो प्रारंभ में सत्य उन सभी वस्तुओं को ध्वंस करता है जो हमें प्रिय थी आध्यात्मिक जीवन के लिए एक नई नींव की आवश्यकता है और इस आधार पर धैर्य और सावधानीपूर्वक भवन का निर्माण करना है नई नींव डालने का अर्थ स्वाभाविक रूप से यह है कि पुरानी नींव नष्ट कर दी जाए लेकिन परिणाम में हमें तथा दूसरों को शांति मुक्ति और सुख प्रदान करता है अपने विचारहीन कर्मों तथा वासनाओं के द्वारा बोए गए विश्व वृक्ष को हमें निर्ममतापूर्वक कार्ड डालना चाहिए विष वृक्ष का पोषण करके अब उसे काटना हमें बहुत कठिन भले ही लगता हो पर उसे काटना ही होगा श्री रामकृष्ण का संदेश है आध्यात्मिक बनो और अपने जीवन में सत्य का साक्षात्कार कर लो आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करने से हम प्रभु को अपने जीवन में मूर्त रूप दे सकते हैं मनुष्य में तरह तरह की वासनाएं भरी हुई है उनमें काम और लोभ की प्रवृत्तियाँ सर्वाधिक प्रबल है श्री रामकृष्ण ने हमें आध्यात्मिक जीवन के इन दो सबसे प्रमुख शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का उपाय बताया है उनका कथन है कि हम अपने और दूसरों के प्रति स्त्री पुरुषों के प्रति एक नया दृष्टिकोण अपनाएं स्त्री और पुरुष दोनों के प्रति भगवत दृष्टि होनी चाहिए हमें देह की दृष्टि से नर और नारी पर विचार नहीं करना चाहिए अपने और दूसरों के संबंध के लिए ध्यान में रखने का यह सबसे महत्वपूर्ण निर्देश है और यही आधुनिक युग के लिए सबसे आवश्यक संदेश भी है जो भी उपदेश श्री रामकृष्ण ने दिए वे पहले उनके तथा मां शारदा के जीवन में उतरे बिना पवित्रता के जीवन आध्यात्मिक नहीं हो सकता स्वयं अपने भीतर तथा अन्य सभी नर नारियों में परमात्मा को देखना ही विश्व की यौन समस्या का तथा स्त्री पुरुष संबंधों का एकमात्र समाधान है सब में परमात्मा को देखना ही एकमात्र व्यवहारिक हल है वर्तमान काल में इस हल की जितनी आवश्यकता है उतनी किसी भी काल में नहीं थी काम और कांचन इस युग के प्रतीक हैं क्योंकि यह प्रमुखतः काम और धन देवता की पूजा का युग है इसीलिए श्री कृष्ण को पराकाष्ठा तक जाना पड़ा था काम को अस्वीकार करना पड़ा था और साथ ही कांचन को भी आज जो जो हम पश्चिमी जीवन का अवलोकन करते हैं त्यों त्यों सभी के लिए संदेश का अधिकाधिक महत्व तो समझ में आता है आध्यात्मिक समाधान स्त्री अथवा पुरुष से घृणा करके अथवा संसार से पलायन करके काम भाव से ऊपर उठा नहीं जा सकता जैसा कि कुछ पुरातन ईसाई संतों ने करने का प्रयत्न किया था कुछ और आवश्यक है घृणा भी एक प्रकार का नकारात्मक आकर्षण है काम भाव का अतिक्रमण करने का एकमात्र उपाय सभी स्त्री पुरुषों में भगवान का दर्शन करना है उपनिषद का एक प्रसिद्ध श्लोक है तुम स्त्री तव पुमानसी त्व कुमार उतवा कुमारी तुम त्व जा मुख तुम, तुम स्त्री हो तुम पुरुष हो तुम कुमार और कुमारी भी हो तुम दंड के सहारे चल रहे वृद्ध हो तुम्हें ने ये सारे रूप धारण किए हैं लेकिन इस दृष्टिकोण के निर्माण के लिए स्वयं से आरंभ करना होगा बाहर की स्त्री खतरनाक नहीं है बल्कि अंदर का पुरुष खतरनाक है तुम पुरुष हो यह विचार त्याग दो तो स्त्री भी विलुप्त हो जाएगी सोचो कि तुम आत्मा अर्थात परमात्मा चैतन्य की ज्योति हो जो सभी देहों में प्रकाशित हो रही है नित्य शुद्ध आत्मा की इस धारणा को मन की गहराई में प्रविष्ट कराओ प्रातःकाल आत्मा का चिंतन करो रात में सोने से पूर्व आत्मा का गहराई से चिंतन करो मन को उसके विचार से भर लो साधक को आत्मा के बारे में निरंतर सोचना चाहिए कम से कम चित्त शुद्धि के लिए तो अवश्य सोचना चाहिए जैसा मैंने कई बार कहा है हमारी सत्य की धारणा हमारी अपने बारे में धारणा पर निर्भर करती है यदि तुम स्वयं को पुरुष समझोगे तो तुम एक स्त्री को स्त्री समझे बिना नहीं रह सकते लेकिन यदि तुम स्वयं को प्रकाश पुंज या तारा समझो तो अन्य सभी लोग भगवान के इस अद्भुत गगन में तारा सृजश हो जाएंगे स्वयं को आत्मा समझने की यह धारणा हिंदू धर्म का एक मुख्य सिद्धांत है लेकिन बहुत कम लोग इसका पूरा लाभ उठाते हैं वास्तविक ज्ञान लाभ के बहुत पहले ही यह सिद्धांत अपने आप में ही बहुत सहायक होता है यदि तुम अपने मन को इस विचार से पूर्ण कर लो तो तुम्हारा समग्र व्यक्तित्व उससे अतिरंजित हो जाएगा तथा तुम्हारा दृष्टिकोण तथा व्यवहार भी बदल जाएगा यह परिवर्तन आध्यात्मिक जीवन की मूलभूत आवश्यकता है हमारी चेतना में एक निश्चित परिवर्तन होना चाहिए हमें अपनी चेतना को प्रयत्नपूर्वक निम्न केंद्रों से उच्च केंद्रों में लाना चाहिए कुंडलनी शक्ति निम्न केंद्रों में कुंडलाकार पड़ी है जब तक काम केंद्र अर्थात मूलाधार चक्र सक्रिय रहता है तब तक कुंडलनी निष्क्रिय रहती है उसे जागृत करने के लिए मूलाधार को निष्क्रिय करना होगा उस चक्र की क्रियाशीलता को बंद किए बिना यदि किसी उपाय से यथा प्राणायाम कुंडलनी को जागृत किया जाए तो मूलाधार चक्र अचानक अत्यधिक सक्रिय होकर साधक को महान अर्थ में गिरा, अनर्थ में गिरा अनर्थ सकता है। अतः कुंडलनी जागरण के पूर्व मूलाधार चक्र को पूरी तरह बंद कर देना चाहिए यही नहीं स्वाध्याय प्रार्थना ध्यान इत्यादि की सहायता से उच्च केंद्रों को सक्रिय करना चाहिए जागृत होने पर कुंडलनी को इन उच्च केंद्रों की ओर प्रवाहित करना चाहिए उच्च केंद्रों को सक्रिय बनाओ सचेतन मन को धीरे धीरे परिवर्तित करो वह एक उर्वर भूमि है तुम उसमें जो भी विचार बोगे वे वहां बद्ध मूल हो तत्काल भरने लगेंगे यदि तुम उसमें शुभ विचारों का रोपण करोगे तो वे वही विकसित होंगे और तुम पाओगे कि धीरे धीरे आध्यात्मिक जीवन के प्रति तुम्हारा आंतरिक विरोध क्रमशः कम हो रहा है वही मन जो तुम्हारा विरोधी था अब सहायक हो गया है बंगाल के महान संत रामप्रसाद का एक प्रसिद्ध भजन है मन तुझे खेती करना नहीं आता इतनी अच्छी मानव जमीन खाली पड़ी हुई है उसे जीतने पर तू सोना उगा सकता था सोना काम की समस्या का सफल समाधान आत्मा के स्तर पर ही संभव है आत्मा लिंग रहित है आत्म का काम से कोई संबंध नहीं है इस आंतरिक ज्योति का साक्षात्कार किए बिना कोई भी पूरी तरह काम भाव को नहीं जी सकता उसका साक्षात्कार होने पर जिस शांति आनंद और मुक्ति का अनुभव होता है उसे पाने के लिए समस्त संघर्षों कष्टों और दुखों की तुलना में बहुत वह अधिक है